बफेलो और पोनी एक्सप्रेस जल्दी चलो देखो पोनी एक्सप्रेस आ रही है युवा बिल कोडी जो बाद में बफेलो बिल के रूप में जाना गया पश्चिम से डाक पहुंचाने के लिए टट्टू सवारों के इस प्रसिद्ध समूह में शामिल हो गया उसने अपने मार्ग में कई खतरों का सामना किया बिल ने भयानक मौसम भी झेला भीड़ियों का आक्रमण सहा और अंत में टॉर्ड नामक पहुंचाई की जरूरत अठारह साठ का वसंत था अध्याय घुड़सवारों की जरूरत अठारह साठ का वसंत था बिल ने फोर्ट लार्मी में पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टर लगा देखा पोस्टर पर लिखा था जरूरत है अठारह साल से कम उम्र के पतले युवा लोगों की अनाथों का स्वागत है एक सप्ताह में पच्चीस डॉलर की तनख्वाह मैं यही काम चाहता हूँ बिल ने कहा बिल मिस्टर मेजर्स से मिलने के लिए गया बिल लंबा होकर खड़ा हुआ और उसने कहा मैं पोनी एक्सप्रेस में शामिल होना चाहता हूँ मिस्टर मेजर्स हंसे एक तेज हवा तुम्हे उड़ाकर ले जा सकती है उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो क्या बिल ने पूछा मैं सोलह साल का हूँ मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो मिस्टर ने कहा अगर तुम सोलह साल के हो तो मैं इंसान नहीं छिकली हूं मुझे हो नक्शा पड़ना जानते हो तैरना गोली चलाना ने पूछा। जी श्रीमान बिल ने जब मैं नौ साल का था तब मैं मवेशियों को इकट्ठा करता था और मैं हवा की तरह सवारी कर सकता हूँ या कोई पिकनिक नहीं होगी श्री मैजस ने कहा तुम्हें प्रत्येक दिन सत्तर या उससे अधिक मील की दूरी तय करनी होगी उसमें परेशानी भी हो सकती है मुझे कोई डर नहीं है पिलने का मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद है बेटा श्री मेजर्स ने कहा लेकिन झूठ नहीं बोलने कसम न खाने और लड़ाई नहीं करने का तुम्हें वादा करना होगा और चाहे जो भी हो तुम्हें सही समय पर डाक पहुंचानी होगी मैं वादा करता हूं पिलने का श्री मेजस ने बिल को एक नक्शा दिखाया देखो यह रहा सेंट जोसफ और वो है सैक्रामो कैलिफोर्निया अस्सी सवार और चार सौ इन शहरों के बीच में डाक ले जाते हैं श्री ने कहा यह एक लंबा रास्ता है बिलने कहा। ने कहा श्री घुड़सवारों को दस दिनों में में ले जाने के लिए घोड़ा घड़ी की तुलना में दोगी तेजी से दौड़ते हैं श्री मैजस ने रेड बाइट पर निशान लगाए वह तुम्हारा होम स्टेशन होगा उन्होंने कहा तुम्हारा काम रेड बाइट से थ्री क्रॉसिंग तक मेल डाक ले जाना होगा क्या एक घोड़ी पर पचहत्तर मील से अधिक दूरी तय करनी होगी बिल ने पूछा बिल्कुल नहीं श्रीमे बीच में भोजन आराम और नई घोड़ियों के के लाल फल की शर्ट लाल रुमाल नीली पतलून सवारी करने वाले जूते और बारिश से बचने के लिए दस डॉलर की टोपी खरीदी उसके कंधे से एक चमकदार भूपू लटका हुआ था वह एक सचमुच टट्टू एक्सप्रेस का सवार था ये दोनों पिस्तौलें और एक चाकू भी ले लो श्री मैजस ने कहा शायद कभी जरूरत पड़े अध्याय दो पीछा रेड बाइट्स ने में भोजन का समय था वहां पर लोग अपनी अपनी कहानियां और अपने अनुभव सुना रहे थे बिल ने हर शब्द को ध्यान से सुना याद है जब भैंस के झुंड ने एक सवार और एक टट्टू को रोन दिया था बेन ने कहा अरे हाँ छोटू ने कहा और याद है जब प्याऊ इंडियंस ने एक स्टेशन पर हमला किया था और हमारे टट्टू चुराए थे बेन ने कहा बस काफी हो गया मिस्टर बिलिस स्टेशन के बॉस ने कहा अब बिल को और मत डराओ। डरात को बिल अपनी पहली सवारी के लिए तैयार हुआ उसका टट्टू ब्लू टेल भी तैयार था अचानक एक बजा। टू टू देखो पोनी एक्सप्रेस आ रही है। चिल्लाया। एक टट्टू अंदर आया और उसका सवार उतरा बिल ने थके हुए टट्टू पर लदे डाक के बोरे यानी मेल बैग खींच लिया और उन्हें ब्लूटेल पर लादा अब मैं चला बिल चिल्लाया ब्लू टेल हवा की तरफ आगा अचानक बिल के पीछे से कुछ आपों की आवाज सुनाई दी। प्यूट इंडियंस। बिल को पता था कि वे उसका अभी पचहत्तर मील की दूरी और तय करनी होगी वह चिल्ला है क्योंकि दूसरा घुड़सवर आज बीमार पड़ गया अरे नहीं बिल ने कहा वह बहुत थका हुआ था लेकिन उसने मेल बैग को बदला और फिर आगे चला सात घंटे बाद बिल थ्री क्रॉसिंग पहुंचा उन्होंने घंटे एक सौ पचास मील की दूरी तय की और मेल डाग भी समय पर हर कोई उसकी कहानी सुनना चाहता था लेकिन बिल थककर बिल्कुल पस्त हो गया था वह भोजन की मेज पर ही सो गया उसने अपने पहले वेतन को घर भेजा उसने लिखा प्रिय माँ घुड़सवारी आसान है और भोजन भी अच्छा है चिंता मत करना या कुछ खास नहीं होता तुम्हारी याद आती है सप्रेम बिली अध्यायी घोड़ी बिल को शांत करने के लिए गीत गाया तभी तेज बारिश शुरू हो गई बिल पूरी तरह भीग गया आगे का रास्ता फिचलन से भरा था इसलिए उसे टट्टू को धीमा खाना पड़ा तब बिल को ऊं भेड़ियों की आवाज सुनाई दी कम से कम आठ भेड़िए बिल के आस पास इकट्ठा हो गए अंधेरे में बिल उनकी आंखों को चमकते हुए देख सकता था क्योंकि वे अब करीब और करीब आ गए थे भेड़ियों ने टट्टू के पैर और गर्दन को काटा टट्टू ने अपने पिछले पैरों को उठाया मुझे गिरना नहीं चाहिए बिल ने खुद से कहा अगर मैं नीचे गिरा फिर वे मुझे और मेरे टट्टू को भी नहीं छोड़ेंगे बिल ने अपनी बंदूक से भेड़ियों पर गोलियां चलाई फिर वे पीछे हट गए जब बिल की गोलियां खत्म हो गई तब भेड़िया फिर से उसकी ओर आए अचानक बिल को अपना भोपू याद आया टू टा टू टाँ टू उसने भोपू को जोर से फूका उस आवाज से भेड़ियों को बहुत आश्चर्य हुआ वे भाग गए बिल तब तक भोपू बजाता रहा जब तक उसे अपने होम स्टेशन की लाइट्स नहीं दिखी मुझे खेद है कि डाक लाने में कुछ देर हुई बिलने का रास्ते में मुझे कुछ भेड़ियों ने परेशान किया कोई बात नहीं सब ठीक ठाक है विस्टर गरीश ने अगला सवार समय को पूरा कर लेगा अब जाओ थोड़ा आराम करो अगले दिन बिल अपनी माँ को लिखा प्रिय माँ कल रात थोड़ी बारिश हुई थी मेरी दस्त की टोपी ने मुझे बचाया उसने मेरे शेर को गर्म और सूखा रखा सप्रेम बिली अध्याय चार गोलियों की बौछार बिल पोनी एक्सप्रेस के सबसे अच्छे सवारों में से एक था राह के सभी लोग उसे जानते थे या तक कि चीफ रेन इन द फेस बिल चीफ के बेटों के साथ फोर्ट लार्मी स्कूल में गया था उन्होंने उसे सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज और सियॉक्स इंडियंस के तौर तरीके सिखाए थे एक दिन मिस्टर विल्स ने कहा बिल मैं चाहता हूँ कि तुम थ्री क्रॉसिंग तक बहुत सारे पैसे लेकर जाओ पर लुटेरों को उसकी खबर है लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें संभाल लोगे बिल उत्साहित था उसे खतरा पसंद था अब सब लोग उन पैसों की ही बातें कर रहे थे भयानक लुटेरे टॉड ने उसके बारे में भी सुना मैं उसे उस पैसे को लूट कर ही रहूंगा डाकू ने अपने गिरोह से कहा बिल जानता था कि चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी योजना के बारे में सोचने के लिए वह एक लंबी सवारी पर गया उसने अपने दोस्त चीफ रेन द फेक से मुलाकात की चीफ काफी नाराज थे क्या तुम्हें पता है कि भयानक टॉड और उसके लुटेरे क्या कर रहे हैं चीफ ने पूछा वे लूटने और मारने के लिए अपने चेहरे को इंडियन की ने बिल को एक योजना सुझाई। अगली सुबह बिल तैयार हो गया शेरीफ और उसके लोग मदद के लिए आए हम तुम्हारे साथ चलेंगे शेरीफ ने कहा सात बंदू एक से बेहतर होंगी वो काफी नहीं होंगी बिलने का भयानक टॉड के गिरोह में बीस लोग हैं लेकिन उनके लिए मेरे पास एक योजना है बिल ने अपना पुनी एक्सप्रेस वाला पहनावा उतारा और उसमें पुआल भर दिया ये तुम क्या कर रहे हो शेरिफ ने पूछा आप अभी देखेंगे बिल ने कहा उसने पुआल वाले आदमी के सर पर एक खाली कद्दू बांधा और फिर कद्दू के ऊपर एक टोपी लगा दी पुआल वाला आदमी बिल्कुल बिल की तरह लग रहा था सभी लोग हंस पड़े कद्दू के सिर वाला बिली लोग मिलकर चिल्लाए वे बिल ने चार मेल बैग यानी डॉग बोरू में पुराने अखबार भरे फिर उसने ब्लूटेल को चाबुक मारा और चिल्लाए चलो ब्लूटेल थ्री क्रॉसिंग के लिए रवाना हो बिल शेरिफ और उसके लोगों ने टट्टू का पीछा किया जब टॉड और उसके गिरोह ने पॉल भयानक हैोली बारी हुई और उसमें भयानक टॉड पकड़ा गया बिल सुरक्षित था वो पैसे लेकर थ्री क्रॉसिंग पहुंचा जब वो रेड बाइट वापिस लौटा तो उसके स्वागत में एक बड़ी पार्टी आयोजित की गई बिल कोडी के लिए हुर्रेस्टर मिस्टर मुझे तुम पर गर्व है बेटा छब्बीस ने कहा अपनी छियालीस को बताने के लिए एक और हुआ वह अठारह सो साठ में पोनी एक्सप्रेस में शामिल हुआ वह उन सवारों में से एक था जिसने कैलिफोर्निया के सेंट जोसेफ मिजरी और सैक्रामो के बीच तेजी से घोड़ों पर ढाक पहुंचाने का काम किया से, से अक्सर सच को कल्पना से अलग करना मुश्किल होता है क्योंकि बिल को खुद अपने बारे में लंबी कहानियां बताना पसंद थी लुटेरू सियस और पायुट इंडियंस की घटनाएं वास्तव में घटी थी बिल ने इंडियंस जनजातियों का सम्मान किया और वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता था क्योंकि उनके पिता ने उनके साथ व्यापार किया था संयुक्त राज्य भर में टेलीग्राफ लाइनों के, के बाद के रेल मार्ग का, निर्म, का निर्माण किया उसने श्रमिकों के लिए भैंस के मास्क की आपूर्ति करने के लिए अपने जीवन को कई बार जोखिम में डाला इसी कारण उसे बफेलो बिल कहा जाता था उन्नीस सौ सत्रह में बफेलो बिल की मृत्यु हो गई पोनी की सवारी करने वाली उस एक प्रतिमा कोड़ी व्योमिंग में बफेलो बिल संग्रहालय के पास स्थापित है समाप्त